गुरु वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित् नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सामूतम बिंदव मनोहर वाछाकुवश कृपा सिन्दुव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगोल गिरी यहां वंदे परमाधव बृंदावी तुसीदे वैपिया वैकेश देवी भक्तिपदेदेवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृतन चईव नरत्तम देवी सरस्वती वेश ततोज संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने शादानुरक्त गुरु भक्ति भक्ति युक्तो सदा छादाक्त गुरभोक्ति भोक्तिमदा जगोदेय सदाभवीष्ट दूहम तीथास्पिविर तम शरण्यम भीताभूत महापुरुषते वंदे महापुरषते चरनाविंदम स्तुस्त सुशीतराजक्षी धर्मीचसा जदगा गये वधावदु वधा महापुरुषते वंदे महापुरुष चरनविंदम यद्लवनखचंदम छटा विस्फुरीज किमें गोपवध स्वदर्शी पूर्णाग रगर सारमूर्ति साराधिका मदा कृफा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादाधर शिव वसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित भुजौ कन का संकेतनिकवितरो गमलायताक्ष विषाम भरु दियो भरु युगर मु पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणा बतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पादुप्कज सुरासुरैर्बित दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दिन भावुस सदा न गौरी निरंतर नारायणो गंगातरंगमीयटाकलाप गौरीग नारायण प्रियमदापहारम शनाथम बागी भजबीशनाथ बागीषस्वने लक्ष्मी भक्ष जस्यास्त हृदय संबी त्वं निशिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरे।, हरे राम हरे रा राम राम हरि हरि यो विवाद संवाद भुवो भवंति कुरा मुहुरात्मोह तस्मै तस्म नमानगुनायूं ने जक्त बदतादीना विवाद संवाद भुवो भवि कुर चैसा मुहुरात्मोह तस्मुनायुमने सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ने बताएं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड अनंत काल से भमन करते करते कभी सौभाग्य का उदय हुआ उन्मेष हुआ तो गुरु वैष्णव का साथ दर्शन हो जाता है गुरु वैष्णव का साथ दर्शन हो जाने का साथ साथ अपना जिंदगी का जितना सारे समस्या है जितना सारे संशय संदेह तर्क वितर्कों की जितना सारे झंझावात है सारे समाप्त हो जाता गुरु विष्णु का दर्शन का साथ साथ अपना ज़िंदगी में जितना सारे समस्या है जितना सारे संशय संदेह है जितना सारे बेचैनी है सारे समाप्त हो जाते महाराज कहाँ हमारा तो हुआ नहीं जिंदगी में हम तो बहुत वैष्णव का दर्शन किए दर्शन हुआ संग में भी रहा कथा भी सुना शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठागुर भोपात कहते हैं जब तक आदमी तर्क पंथ अवलंबन करते तब तक गुरु विष्णु का दर्शन होते नहीं त्वर्को पथ अवलंबन करने का मतलब है अंदर में मायावाद परिपूर्ण है गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है जब तक आदमी त्वर्क पंथा को अवलंबन करके अग्रसर होते हैं त्वर्क पंथा अवलंबन करते तब तक गुरु वैष्णव का दर्शन नहीं होते शिलो सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा ने कहते हैं अगर गुरु वैष्णव का दर्शन करना चाहते हों तो वो काला की धोला लंबा की छोटा मोटा की ये सब मत देखो ये गुरु वैष्णव का दर्शन नहीं है ये अगर गुरु वैष्णव का दर्शन होता तो अष्टवर्ग मुनि का स्वरूप का विकृति बाहरी दृष्टि में श्री रामचंद्र जी ने यह देखा नहीं था बस इसका अंदर में जो तत्व ज्ञान है इसको गुरुपद में ग्रहण किए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी ने और साफा करके सुंदर बता दिया जय कृष्ण तत्ववे सही गुरु है कृष्ण तत्वव्यता मतलब गुरु चाहे वो उन खानदान में आविर्भाव हुआ है महाराज हम तो ब्राह्मण खानदान में आया है वो तो शूद्र है ऐसा नहीं देखना ऐसा विचार चलता नहीं वर्णा सम धर्म का बारे में कभी समय हो इधर आएगा थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करें यस् यक्षण प्रकम पुनसो वर्णा विव्यंज कहा तदनत्त दृश्य तो बन्य नैव विनिर्देशित तत्व नैव विनिर्देशित ये सब चर्चा करेंगे जब समय आएगा इधर चर्चा करते करते आएगा जय कृष्ण तत्व वित्वा सही गुरु लेकिन हमारा क्या मजबूरी है देखो क्या हैरान की बात है तत्व तो तो ज्ञान किसका अंदर में है कौन गुरु है कोई वैष्णव है कौन हमारा ये ज्वालामय संसार जगत से हमको उद्धार करने वाला कौन है दैट आई कैनॉट सी आई एम जस्ट ब्लाइंड हम इतना अंधापन है हमारा आंखों का सामने साफा है लेकिन भागवत का कहना है कि पसन्न नपी नपस्वती सामने हैं आंखों का सामने फिर देख के भी वो पहचान नहीं पाएगा दैट इज कॉल माया आँखों का सामने है गुरु वैष्णव सब कुछ है बाहरी बाहरी कितना दूर देश से गुरु वैष्णव का दर्शन करने आते और वो गुरु वैष्णव का हम लात लगा के बाहर चले जाते देखो जो गंगा जी का किनारे रहते हैं उनको गंगा जी नहाने का टाइम नहीं मिलता और हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं किसते आए हो बोले महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए अच्छा गंगा जी का ऊपर इतना श्रद्धा है श्री चैतन्य महाप्रु ने दिखाया कहां कहां से पुरुषोत्तम दाम या वहां से गंगा जी का प्रेम गंगा जी के ऊपर इतना प्रेम है गंगा जी में डुबकी नहाने के लिए प्रेम करने के लिए महाप्रभु आते थे तो बहुत दूर थे। हम बंगोदेश हो के जाएंगे किस्ते जाएंगे बोलो गंगा जी को दर्शन करेंगे गंगा जी में स्नान करेंगे साक्षात्परात्पर अखिलेश्वर जिनका चरण का नखरा बिंदो धोने के कारण ये गंगा पानी है चिन्मय ब्रह्मा जी कुमुंडल से भगवान का चरण कमल को धोतो किए उसका ही चिन्मय जल है गंगा पानी लेकिन इसमें हमारा विश्वास होता बना। गंगा जी का किनारे रहते हैं कि गंगा जी का स्नान होता नहीं अंदर में खिचावट नहीं आता बड़ा दुख दुख की बात है गुरु वैष्णव का संग में रहना उठना बैठना ये सब वास्तव अर्थ में संग नहीं है कोई आदमी बोले महाराज आप तो बहुत दिन आ, उस पहुंचा हुआ संत का संग किए हो आप गुरुजी जी का साथ रहे बाप रे आपका तो अपार महिमा लेकिन शास्त्रीय विचार का अनुसार उसका कोई संग हुआ ही नहीं वह ऐसे ही रहा सिर्फ जीब गोसाई पद कहते हैं कि देखो गंगा पानी में मछली रहता है मछुआरे वो भी बोट लेके गंगा पानी में बिचरते हैं क्या वो गंगा का महिमा का बारे में उसका कोई जानकारी है महिमा ज्ञान होने का साथ साथ श्रद्धा पैदा होता है महिमा ज्ञान नहीं होने से श्रद्धा पैदा होने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं चांस नहीं श्रद्धा शब्द कहे सुधीरो विश्वास श्रद्धा शब्द कहे सुधीरो विश्वास कृष्ण भक्ति कई कृष्णों में भक्ति करने से सर्व कर्म की तो है श्रद्धा शब्द कहे सुदी विश्वास श्रद्धा शब्द कहे सुदी विश्वास ये विश्वास क्या है न कृष्णों में भक्ति करने से कृष्ण चरण में हम सारे कर्तव्य कर्म का समाप्ति हो जाएगा इसका सुंदर सुंदर श्लोक है नारद जी बताते हैं वह सुंदर देवोर्ष देवोर्षि भूताप्त नीनाम ये सब श्लोक का व्याख्या कभी करे तो समझ जाओगे जो भगवान का चरण में भक्ति करता है अर्थात गुरु वैष्णव का साथ रहता है उनका जिंदगी में किसी किस्म का ऋण चुकाने के लिए बाकी नहीं रहता है। सारे ऋण मुक्त हो जाता है वो आश्चर्य का विचार सब आएगा सीलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शास्त्रों का विचार को उठाकर कह रहे हैं कि देखो गुरु वैष्णव का दर्शन करने जाओ तो ऐसा मत देखो वो वैष्णव बड़ा गुस्सादार है कोई कभी बोलते हैं अरे वैष्णव अगर गुस्साधर है तो तुम तो उल्टा वैष्णव को गाली दे दियो गुस्सा है मतलब तमगुन है तुम बोल रहे तो तमगुन है मतलब तुम वैष्णव मानते नहीं हो ये कैसा विचार है परम मुझे किसु गुस्से बड़ा बड़ा क्रोधी है बाप रे संतो गुस्से में बड़ा क्रोधी वैष्णव है ये तो आपने गाली दे दी ये आप तो आप, आपका तो वैष्णव दर्शन नहीं हुआ वैष्णव दर्शन ऐसा नहीं है करोड़ों जन्म में वैष्णव दर्शन होता नहीं बड़ा सौभाग्य होता है किसी का जिंदगी में गुरु परंपरा गुरुवर्गो का कृपा के द्वारा गुरु तत्व का सम्यक जो विचार उसका हृदय में उन्वेषित हो जाता है बड़ा सौभाग्य नॉट ए मैटर ऑफ जोक तमाम शास्त्रों को पढ़ लो लेकिन गुरु विष्णु का जो स्वरूप का विचार उसका दिल में सही ढंग से प्रकट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वत प्रकाश वस्तु का बारे में योर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड जो स्वप्रकाश वस्तु है इसका बारे में तुम्हारा विचार करने चाहिए ऐसा ऐसा है तुम तुम वंचित हो जाओगे वैष्णव कभी क्रोधित क्रोधी नहीं हो सकता ये हो सकता है हमारा कृपा कर लिए उसका ऐसा आँख का मापिक प्रकाश हुआ लेकिन ये ठीक नहीं हम अगर बोले मित्र बाबू का जो स्वभाव है जैसा सात्विक स्वभाव है देखो कितना सात्विक है आ, हमारा जो मंदिर में वो जो वैष्णव था उसका भाई उसका भी ऐसा है सुंदर सत्य तो आपका अपराध हो जाएगा अगर मित्र बाबू अगर वैष्णव है परफेक्ट कोई वैष्णव का जो गुणावली है वो गुनावली का साथ मित्र बाबू और चक्रवर्ती बाबू और मुखर्जी बाबू का कोई गुण का सिमिलरिटी, इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन यू आर फुल मुखर्जी बाबू बेनार्जी बाबू मित्र बाबू का जो गुनावली है उनके गुणावली का साथ तुम्हारा प्रतिष्ठित नित्य सिद्ध गुरु वैष्णव और प्रतिष्ठ गुरु वैष्णव का गुना बुलमिलैरिटी करने जाओ तो यू वुड भी हैवली पानिश्ड तुमको बड़ा भारी पानिशमेंट दिया जाएगा क्यों क्या गुनाह किया महाराज यही तो कमी है जब तक गुरु वैष्णव का कृपा नहीं मिलता तब तक समझ में नहीं आता हमने क्या गलती की हमने गलती क्या किया जो गुरु वैष्णव ऐसा बोल रहा है इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा कि आप गुरु वैष्णव का अपराकित गुनावली को बाजार का बनारजी बाबू मुखार्जी बाबू का चक्रवर्ती बाबू का गुनावली का साथ सिमिलरिटी करने गया ये पशु का मापिक विचार हुआ देखने में एक ही है लगता है वो अरे महाराज क्या गलती है वो तो सत्य है सही है आ, हमारा गुरुजी जी है ना हमारा गुरुजी का जो भी गुनावली का प्रकाश आपका सामने है सब अपराकित है चिन्मय है लेकिन ये जगत का ये जगत का किसी भी व्यक्ति का कोई गुनावली अपरेंटली हमारा गुरु वैष्णव का साथ मिलता है, जुलता है लगता है लेकिन स्टिल इट इज नॉट अपराकित मेटेरियल सात्यिक है तो क्या हुआ सत्विक है लेकिन हमारा गुरु गुरु महाराज शुद्ध सात्विक भूमिका में तुम तो सात्विक बोल दिया तो समझ गया गुरु वैष्णव का तत्व कुछ समझा नहीं कितना जन्म जाने का बाद गुरु वैष्णव का तत्व समझ में आता है और प्रोपा जी का विचार है जब तक गुरु वैष्णव का तत्व हृदय में प्रकाशित नहीं होता यू कैन नॉट स्टार्ट योर भजन इवेन इवन यू कैनॉट स्टार्ट योर भजन बड़ा दुखी हो जाएगा सब ये सब बात सुन के जब तक गुरु वैष्णव का तत्व परिपूर्ण रूप से हृदय में प्रकाशित नहीं होता तब तक वो व्यक्ति का भजन शुरुआत नहीं होता हैरान की बात है विज्ञान भित्तिक विचार किया जाओ तो ठीक बोला गोपा तो जी ने जो बोला इसके छोड़ के दूसरा कोई जगत का विचार हो ही नहीं सकता है नहीं जितना सारे तर्क वितर्क है जितना सारे बेचैनी है सारे उसका पीछे इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द ओरिजिनल कोर्स बिहाइंड इट वट्स दैट डिसबिलीव इन गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव में विश्वास के अभाव इससे तुम्हारा अंदर में बेचैनी है इतना अभाव है इतना संतोष है तर्क वितर्क है सारे समाप्त हो जाएगा जब गुरु वैष्णव का दर्शन हो जाए दर्शन हुआ अरे महाराज दर्शन हुआ हम 20-20 साल गुरु जी का साथ रहा था दर्शन नहीं हुआ वो बात बोलते नहीं दर्शन नहीं हुआ इसका ये 20 साल रहा मारे गया संसार में चला गया उसका गुरु वैष्णव का नखुरा बिंदु का सौंदर्य गौड़िया मठ का अंदर में अनंत खजाना संपत्ति ये दिखाई नहीं पड़ा उसको दिखाई पड़ा बाजार में किसी नारी का रूप वो भी शादी हुआ है वो नारी का रूप का चिंतन आ रहा है कैसे उसका साथ क्या किया जाए घूमने जाए गुरु वैष्णव अंतरजामी होते हैं सब जानकारी उसका है फिर भी कुछ नहीं बोलते किसी भी तरीका से उसको अमृत पिला के किसी भी तरीका से उसको ये झंझाट से ये अंधेरा से उसको निकाल के ले चलो चाहे वो लात लगाए पागला लोगों का लिए जो उन्माद है उन लोगों का जे जो ट्रीटमेंट के व्यवस्था है असा, मेंटल एसाइलम वहां देखा जाए तो एक एक डॉक्टर को कितना लाख खाना पड़ता है पागल आदमी एक लाख दे देता है डॉक्टर को दफ्तर लाख खा के बोलते खाने के बाद भी उसको मारता नहीं क्योंकि जानते हो माथा खराब है और लाद तो दे ही सकता वृंदावन में हुआ एक लाल कपूर ब्रह्मचारी श्री रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुआ और उसका बीमारी ट्रीटमेंट चल रहा है नर्स माताजी जी या नर्स आती रहती है कभी ये बैंडेज करो कभी सुई लगाओ कभी कुछ करो अब वो सुई लगाने आए तो सुई थोड़ा लगाया तो वो क्या क्या एक लात मारा माताजी का बक्स में एक लात खा के गिर गया गिरने के बाद उठा फिर भी उसका कोई प्रतिवाद नहीं हुआ क्योंकि उसका कमिटमेंट है प्रॉमिस है जब नौकरी करने आए नर्स का डॉक्टर का तो वो प्रतिज्ञा करके आए कि बीमारी आदमी हमको अगर लात भी लगाए थ्र भी उसको साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे कि तो करेगा ये तो बेचारा है तो गुरु वैष्णव देखते हैं इसका अंदर में क्या बीमारी है क्या कष्ट है वो चाहता है कि माया का दुनिया में जाए तो हमको रौनक मिलेगा मजा मिलेगा क्या कौन है पागल गुरु वैष्णव का इतना कठोर शासन का अंदर रहे कोई पागल है तो बेकार की बात है क्या मिलेगा यही तो बोलेगा ना क्योंकि जड़ जगत का आदमी इतना प्रत्यक्षवादी है दे वॉन्ट टू तो सी द रिजल्ट इंस्टैंट जैसे बिजनेस में कहता हमने माल को बिक्री किया कितना पैसा हमारा हाथ में आया बस हम कुछ बात नहीं सुनना नहीं चाहता जड़ जगत का आदमी इतना प्रत्यक्षवादी गया, इतना मेटेरियल है जो गुरु वैष्णव का सेवा करने के साथ साथ बोले क्या मिला हमको अरे ये तो एक महीना सेवा किया क्या मिला उसका जो नाम है किस खाते पे जाएगा बोलो उसका नाम है किस खाते पे जाएगा आप बताओ पशु का खाते के जाएगा आदमी के खतरे में जाएगा विचार गहरा है पोहपात कह रहे हैं कि गुरु वैष्णव का दर्शन आंखों के द्वारा नहीं होता गुरु वैष्णव का वानी का स्वरूप का दर्शन करो गुरु वैष्णव का जो वानी जो कहते हैं वो पालन करते हैं वो वानी भाषण देने वाला आदमी का वानी मत सुनो वो तो वानी ही नहीं है वो तो भाषण है भाषण में भाषा रहता है लैंग्वेज लेक्चर में लैंग्वेज रहता है आहरी कथा में रहता है प्राण जान रहता है बीर्ज रहता है एक एक चलाए गोली बात बोलते बद्धो जीवों का हृदय में डीनामाइट मारो डीनामाइट मारो इतना पत्थर दिल हो गया जो तो डीनामाइट मारते मारते फटा दो उसको उसका बाद आज नहीं तो कल उसका दिल का परिवर्तन हो सकता है अब थोड़ा बहुत कड़ा बात बोले हुई बाप रे ऐसा बोल दिया कैसे हो सकता ऐसा कौन रहेगा अरे जा जा, जा जाना है रास्ता तो दो ही है एक तो गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करो नहीं तो माया का सेवा करो कौन रोका है जा रोका तो कोई नहीं जीव स्वतंत्र है रास्ता तो खुला है दो ही तो पथ है ना पथ दो है एक एक नहीं दो पथ है एक है ना तो भगवान का सेवा करो गुरु वैष्णव का अनुगोत्तम है या ना तो माया देवी का सेवा करो और दोनों रास्ते ही खुला एक लाठी मारोगे तो दूसरा करो जाओ माया का गुलामी करो स्त्रियों का गुलामी करो एक एक लात लगाएगा मुंह पर जा कैरासिन ला जा गैस खत्म हो गया ले जाया जा लिया मेरे को कापड़ लिया काँपड़ लिया मेरे लिए कापुर बोलेगा वो लात खाओ यही अच्छा है यही शांति का रास्ता सबसे बड़ा शांति का रास्ता खुल जाएगा कितना सुंदर अमृतमय वानी अमृतमय कथा अपराधी जीवन गंगा का किनारे इतना सुंदर मंदिर गुरु वैष्णव का सानिध्य में इतना कृपा वो भी अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगेगा हमारा रक्त तो मांसो खून जो है वो अच्छा लगेगा यही तो अच्छा लगता है तो गुरु वैष्णव का बोपू का दर्शन मत करो उनका जो स्वरूप है वानी का स्वरूप इसका दर्शन करो करने का साथ साथ ही आपका दिल में जितना सारे बेचैनी हैं सारे समाप्त हो जाएंगे शांत हो जाओगे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो हो निष्काम भाव जब तक ना आए जब मन को जब तक जय नहीं कर पाओगे तब तक चाहे कितना भी ब्रह्मचारी का बेस लो जितना भी सन्यास का बेस लो कुछ नहीं होने वाला मन को जय करना सबसे बड़ा विषय है इसका बारे में गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चर्चा भी किया अभी हमारा अर्जुन जी महाराज का जो तर्क वितर्क है ये इसका उत्तर दिया कौन भगवान श्री कृष्ण साक्षात कृष्णम मंदे जगत उत्तर दिया ना? बहुत सुंदर उत्तर दे रहा है साइंटिफिक उत्तर विज्ञान भित्ति लेकिन हमारा एक विनती है, हैीता का सौ सौ किस्म का इंटरप्रिटेशन व्याख्या बाजार में मिलता है लेकिन आपको जो व्याख्या दे व्याख्या विचार करना है वो है गौरी वैष्णव का विश्वनाथ चौकवतीवादेव विद्या वसुंजी सीधा सही और ज़्यादातर अगर बोलो और एक्यूरेटली इफ आई वॉन्ट टू स्पीक और फाइन रूप से बोलने जाए तो बोलेगे इतना झंझट छोड़ दो तुम्हारा समझ में नहीं आएगा तुम सिला सच्चिदानंद भक्समिन ठाकुर का जो व्याख्या वो पढ़ो विद्य और टीका उसको पढ़ हो जाएगा थोड़े थोड़े शब्दों में मर्मानुवाद लिखा है अगर समझ में नहीं आता तो पहुँचा हुआ संत का पास पूछो ये लिखा हमको समझ नहीं आता समझा दो सिला स्वच्छिदानंद भक्त मेर ठाकुर जो एक्यूरेटली उसका मीनिंग को दिया हम अभी अभी उल्लेख करेंगे हम गप नहीं बोल रहे अब प्रमाण के साथ हम उल्लेख करेंगे आप हैरान हो जाओगे दूसरे जा दूसरे संप्रदाय का क्या व्याख्या है बाजार का आदमी कैसा कैसा व्याख्या किया और सिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर कैसा एक्यूरेटली व्याख्या किया स्वच्छानंद भक्ति मेर ठाकुर सिलो सिद्धा सांपात विश्वनाथ चौक इन लोगों का विचार का ऊपर आधारित विचार किया ऐसा नहीं कि मनमानी विचार कर दिया महाजनो जैनों को तो सफन था हमारा अगर विचार सिला परम पुजा केशव महाराज के विचार से परे हैं पावन गुस्सि महाराज के परे हैं हमारा एक फूटीकुरी कोई कीमत नहीं हमको वैशासन में बैठने का कौन अधिकार दिया कोई अधिकार नहीं गुरु वैष्णव का परिपूर्ण कृपा के द्वारा इनके ही सिद्धांतों का विचार करने बैठो तो इनके कृपा के द्वारा स्वतः स्फूर्त हो जाएगा तुम्हारा पंडित पांडित्यों का कोई कीमत नहीं बाजार में जाओ कितना पढ़ के आओ कुछ नहीं होगा रियलाइजेशन हो नहीं सकता रियलाइजेशन जो है डायरेक्ट रियलाइजेशन प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष अनुवाद महाराज बड़ा मुश्किल समझता है ये कोई जिद का बाद नहीं लड़ाई का बाद नहीं बड़ा सौभाग्य से किसी का काल चर्चा किया था आज इसका बारे में प्रश्न भी किए सब बहुत सारे सुंदर हमारा आनंद लगा कि प्रश्न आता है आप लोगों के अंदर में प्रश्न आता है मतलब यू आर लिसनिंग प्रश्न आता है मतलब आप सुन रहे हो प्रश्न नहीं आ रहा है तो मतलब सुन नहीं रहे माइंड इज योर ऑफ टोटली यू आर सिटिंग आप इधर बैठे हुए लेकिन आपका मन ऑफ है दूसरी जगह है और पूरा ब्रह्मचर्य जो भात का साथ बैठना है ये मेरा अनुरोध शास्त्रों का विचार है नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहो इट कैन नॉट स्टैंड इन योर हार्ट इन योर हार्ट न्याविक क्रम नशोस्त व्यय नव विद्यते महतो भया इसका बारे में थोड़ा व्याख्या भी हुआ था <coughs> काल आदमी का जिंदगी में जो भी जीवात्मा है उसका जो ये जन्म में जो किए किए हुए कर्म का फल और पिछले पिछले जन्म में किए हुए फल ये सब रहता है ना प्रारब्धो आरब्धो ऐसा रहता है ना आरब्धो कर्म फल का ये जो अतिक्रम तो उसका उसका जो नाश हो जाएगा ये संभव नहीं अभिक्रम नो इधर बोल रहा है नेहाभिक्रमण नाशो अस्थि अभिक्रम अभिष्टो क्रम हम चाहता है कि इस रास्ते में जाए ओके बट यू शुड फॉलो योर ओन वे तुम्हारा अंदर में अभी भगवान का भावना उतना पैदा नहीं हुआ ठीक है तुम खुत्रिय हो इतना तुम्हारा जानकारी होना चाहिए जी वर्णों और आश्रम का जो सेग्रीगेशन है साक्षात भगवान ने किए भगवान ने किए चतुर चतुर्वर्णों में असुष्टम गुणकर्म विवाह असह तो असहम करता उसका कर्ता मैं, मैं मैंने सेग्रीगेशन किया हम हाँ वर्णाश्रम के बारे में चर्चा करने बैठे तो महाभारत फिर उपनिषद का प्रमाण भागवत का प्रमाण एक एक देखे, देखे बर, तो आपको समझ में आएगा, गुस्सा नहीं आएगा बिल्कुल समझ में आएगा हाँ तो ये जो है अभिक्रम अभिष्ट क्रम वो जो सारे वेदों का विचार जो भी है वो अंतिम है वेद सर्वे ही रहम फिर ऐसा बात आएगा तो उधर आप हैरान पागल हो जाओगे महाराज ये अभी आप बताएं ये सब बात अभी बोलता है त्रैगुण विषया वेदानिष्ठ गुण जुनो अरे अभी आप बताया भगवान का खुद का मुख श्रीमुख का वाणी है वेदश्च सर्वे ही रोहम्य सर्व वेद का वेद वस्तु में हूँ मैं वेदविद हूँ मैं वेदिद मैं हूँ तुम हो वेदू मैं हूँ भगवान कह रहे हैं हम जानते हैं वेद में क्या बोला है हम जानते हैं अब कोई आदमी बोले मा हम वेद बहुत पढ़ा हम चतुष्पाठी हो गया चौतु मैंने चौतुष्पाठी नहीं चतुर क्या बोले चौतु चतुर्वेदी चौतुष्पाठी तो जहाँ बैकरण पड़ा था निकल गया मुख से क्या करे तो ये जो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कम से कम तुम्हारा ये समझना चाहिए कि युवक तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना प्रजा को रक्षा करना तुम्हारा ड्यूटी है इसमें कोई विचार नहीं बनाना हाँ तुम वो सब वर्णाश्रम धर्मों को छोड़कर आत्मधर्मों में प्रतिष्ठित होने के लिए चल पड़े दैट इज डिफरेंट तब तो आपका अंदर में कोई धक्का नहीं आने वाला क्यों आप खोद संसार को छोड़कर ये जो जो भी है भगवान का भक्ति करने के लिए निकल पड़े हो तो उस टाइम पे आपका वर्णों और आश्रम का विचार फीका पड़ जाए फीका इसलिए बोला जब तक वो संसार में है समाज है तब तक यू मस्ट माइंड इट समथिंग अंदर में विचार है कि आ, ये लौकिक साधु करके क्या होगा लेकिन ना करे तो समाज में लड़ाई हो जाएगा ठीक है विचार दिखाया गया ठीक है आम आदमी में गलतफहमी ना आए लड़ाई ना लग जाए कि अश्रद्धा का साथ उस साधु को किया लेकिन अंदर में मठ में आके गंगा जी के किनारे अपना माता का पिता का लिए वास्तव जो महाप्रसाद दान पाणीदान सब किए बास अब समाज में लड़ाई लगे ये उचित नहीं है क्योंकि समाज बेकूफ है समझेगा नहीं समाज को वो समाज को भी अपना जो अपना जो अधिकार है इसमें प्रतिष्ठित रखो समाज में किसी आदमी का वो अधिकार नहीं हुआ वो तुरंत वो देखा वो वैष्णव नकल करना शुरू कर देगा कर देगा एपड़ा सब बड़ा अव्यवस्था फैल जाएगा चारों सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर सुंदर सुंदर विचार देखा या सुंदर अगर पारमार्थिक ब्राह्मणोत्व तो किसी को प्राप्त हुआ है वास्तविक तो उसका अंदर में घमंड नहीं रहेगा घमंड रहेगा वास्तविक तो पारमार्थिक ब्राह्मणत्व तो प्राप्त हुआ मतलब तो घमंड चला गया अगर कोई आदमी बोले हमारा पारमार्थिक ब्राह्मण तो मिल गया हमारा हम काम करें हमारा रोजी रोजगार के लिए बाजार में सब श्राद्ध करने जाएगा और सब बाजार में सब पूजा करने निकालेगा जमीन लेके ओबादुल्ह रहा इसके लिए तेरे को जन ही दिया गया हम तो जानते तू शूद्र है हम जानते तू शूद्र है तेरे को किपा करने का बाद तो तेरा शूद्रत्व को नाश कर कर हमारी इच्छा है पारमार्थिक ब्राह्मणत्व में तेरे को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित कर देना सो देट यू कैन डू एक्चुअल सेवा पारमार्थिक ब्राह्मणत्व जागतिक ब्राह्मणत्व और ऊपर है फिर भी समाज में अव्यवस्था हो जाएगा इसलिए महाप्रभु भी विचार करके चला महाप्रभु का देखो लीला उसमें भी विचार करके चला इच्छा करके कि समाज में उल्टा बल्टा हो जाए लेकिन भक्तों हमारा प्राण है गुहक चंडाल को छाती से लगा रामचंद्र आंसू बया बाया निदराज जटायु को गोदी में लेकर अपना कमलोनयन के उतुदार से प्रभु प्रभु अंतिम स्नान कर गिधिराज को जो गिदराज गिद मतलब घृणा का वस्तु है लेकिन गिदिराज को अपना गोदी में लेकर अपना कमल लयन के अस्तुधार से प्रभु अंतिम स्नान कराए कितना बड़ा उच्च अधिकार दिया क्या दशरथ दी को अपना आंसू से नहाने के लिए गया था कौन समझेगा महाराज बाजार से लाखों लाखों रुपया का किताब खरीद लो बट You cannot enter into those books. पैसा का ताकत है कुछ भी कर लो लेकिन अनुभव आपका जिंदगी में आ नहीं सकता एक बूथ दिया नहीं जाएगा because यू आर इन चैलेंजिंग मूड तुम्हारा जिंदगी में अभी भी चैलेंजिंग मूड है तुम गुरु वैष्णव की परीक्षा करोगे ऐसा करोगे टोकोगे तुम्हारा जिंदगी में, में कभी भी अनुभव नहीं आ सकता आएगा नहीं दिया नहीं जाएगा बोका नहीं है ऊपर ऊपर वाले जो है बोका नहीं है ऊपर वाले बोका नहीं है गुरु वैष्णव बोका नहीं है देखते हैं सब चुपचाप रहते हैं करो तो न्याविक्रमणास तुम्हारा जो कर्मों जो है प्रारब्ध कर्म पूर्व का बहुत सारे इस बाद में करोगे हज हो जाएगा तुम्हारा जो क्रियाक्रम शुरू किया है थोड़ा किया है उसमें तुम पूरा नहीं कर पाया इट्स ओके ठीक है पूरा नहीं कर पाया तो तुमको फिर पूरा करना पड़ेगा तुम कर्म कांड में अपना अभिलाषित वस्तु को प्राप्ति करने के लिए क्रिया क्रियाक्रम शुरू किया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ पूरा होने के बाद भी पूरा होने का पहले आप बंद कर दिया तो इसमें आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको फिर पुनः शुरू करना पड़ेगा पहले से अष्टम में अगर खून खराबा हो गया तो कितना करोड़ों रुपया का आपका नुकसान हुआ दैट डजेंट मैटर यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग तुमको पहले से शुरू करना है कोई जजमेंट नहीं चलेगा पहले से शुरू करो समझा मेरा भा और अगर कोई क्रियाकर्म को शुरू किया उसमें महाराज बड़ा भारी गलती रह गया इतना अन्याय हो गया गलती हो गया तो यू वुड भी पनिस्ड तुमको बड़ा बड़ी शास्त्री मिला प्रताप भाई जो बोले इधर बड़ा प्रताप भाई और नविद्या लेकिन वो जो कर्म मार्ग में चलोगे उसमें तुम्हारा तुम्हारा कर्म पूरा नहीं हुआ तुमको पूरा करना पड़ेगा पहले से शुरू करो और कोई भूल भ्रांति हो गया उल्टा पाल्टा हो गया तो फिर यू वुड भी पनिस्ड तुमको विराट शास्ति मिलेगा ये दस बारह साल 15-20 साल होगा किसी गुजरात में महाराष्ट्र में बड़ा भारी एक जगह शुरुआत था खबर का अखबार में आया था बड़ा अशांति हुआ सब जल के रख हो गया बहुत सारे समझ हुआ कागज का, न्यूज़ पेपर में आया था 20-22 साल पहले हुआ जो परमिशन नहीं है व्हाई यू वांट टू डू इट क्यों करना चाहते हो इतना चीज़ क्यों है तुम्हारा जो शास्त्रों में निषेध है गुरु वैष्णव बोलते करो मत क्यों कर रहे हो क्या मिलेगा तुमको आग में जल जाओगे आग जैसा जा, आग में जलना भी अच्छा है उससे भी बड़ा भारी जलन होगा आपका क्यों करना चाहते हो क्यों मानते नहीं हो क्यों सरना का तो होने हो नहीं रहे हो नुकसान किसका होगा दिखाओ मेरे को नुकसान किसका होगा दिखाओ तुम्हारा क्या हमारा नुकसान होगा तो न्याविक्रमण नाशोस्ती प्रत्ययों न विद्वते तुम अगर ये जो वर्णाश्रम के बारे में वर्णों का मुताबिक खोत्रियोधर्मो जो वर्णाश्रम धर्मों का विचार बताया इसमें स्वल्पमि अश्वधर्मस्व त्रायते महतो भयात तुम स्वल्प कर्म किया तुम खोत्रियो हो ज़्यादा कर नहीं पाया और मत हो गया युद्ध करते करते तो ठीक है तुमको और फिर अगले जन्म में चांस दिया जाएगा तुमको और जहाँ से तुम्हारा हुआ नहीं फिर चांस दिया जाएगा फिर वहाँ से तुम्हारा प्रत्यव्यय होने का कोई संभावना है नहीं तुम्हारा कोई प्रत्यव्यय पानिशमेंट होने का कोई बात नहीं क्यों तुम स्वधर्मों को पालन किया था और पालन किया था हमारा जब हम सक्सेसफुल नहीं हो तो क्या करें ठीक है लेकिन तुम्हारा क्रम क्रमविकास मार्ग Towards God you are moving. Be careful. केयरफुल तुम जो भी हो जैसे भी हो तमाम दुनिया में जो कि जो अनंत जीव राशि सारे जिस कदम पे अभी उपस्थित है इन एनी स्टेज ही में भी सारे जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है ही वो भगवान का ओर चल रहा है एक छागल भूमिका में है छागल है हमारा छागल है ठीक है आच्छा गल है काल गाधा बनेगा परसू घोड़े बनेगा उसके बाद कुछ भी बनेगा उसके बाद आदमी बनेगा फिर आदमी में बहुत सारे विचार हैं उसका बाद जो कॉन्सियस सोल होगा तो ही कैन डिस्कवर अल्टीमेटली जो हम शुरुआत में बताए ब्रह्मांड भ्रमित गुणो भाग्यवान जीव गुरु विष्णु गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता ये आप जो घोड़े का भूमिका में हैं सांप हैं तो रहने दो रामान रामानुजाचार्य जो का जिंदगी में देखा उसका जो जो इसका साथ बड़ा भारी बदमाश किया उसका नाम क्या था भूल गया देखो याद आएगा वो गोसाप था पहले गोसाप किसी वैष्णव ने अपना प्रसाद पाके फेंक दिया पत्तल और सांप ने किसी भी हालत से चट चट लिया था बोल गया नाम तो अभी याद नहीं रहा है आएगा कहा नहीं तो काल आएगा वो जादवाचार्य को पूरा जादवाचार्यों का पढ़ाने का मायावाद भाषो पढ़ाने का गुरु भूमिका था बार बार बोलते अभी भूल गया देखो ऐसे ही हो गया स्थिति आजकल तो वो गोसाप था पहले पहले गोसाफ था उसका बाद वो प्रसाद पा लिया था किसी भी से बस उसके कारण वो ब्राह्मण और आदमी बना है विचार पोपात की पोपात का अनुमोदित गौड़ी मठ का विचार से लिखा हुआ है उसमें रामानुजाचार्यों का जिंदगी में जो भी है तो स्वल्पोम पीअसो धर्मस्व अर्थात वर्ण तुम अगर वर्णाश्रम धर्मों का थोड़ा बहुत पालन किया मर्जादा लंघन नहीं की तो उसमें क्या होगा आपको त्रायते महतो भयात महतो भय महतो भय महतो भय किसको बोलते हो महतो भयात ये महतो भय इसको किसको वट इज द डेफिनेशन ऑफ महतो भयात क्या बोलना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण महत निदारूण भय से तुमको बचा देगा इसका मतलब क्या है पतती रधो रधो एकदम अंधेरा ज्ञान का अंधेरा में एकदम नीचे एकदम चला जाओगे बस विशेष करके वैष्णव अपराध मत करो तुम्हारा चरण में विनती है हमारा एक एक व्यक्ति का जो जिंदगी में देखा है रिजल्ट एक एक करके बताएगा पागल हो जाओगे श्री चौतन्य गौरी मठ कलकता में परमप्रिया माधव गुस्म का आश्रित है एक लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और घर से झगड़ा होकर मठ में आए हैं मठ में दिख्या भी हरिमाम दिख्या लिए सो कुछ भी है लेकिन गुरु वैष्णव का कट्टर शासन मनना नहीं चाहता बिल्कुल इतना एरोगेंट है उसके बाद एक वैष्णव एक दिन उसको इतना शासन किया इतना शासन किया अब बिना शासन तो रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता और तो वो गाली देके के मठ से निकल गया तो मठ गया और जाके उसका उधारी था साउथ कलकत्ता में किसी जगह फिर घर में जा के पिता माता के भी वो उधर संतुष्टि विधान नहीं कर पाया कुछ वैविचार कर दिया स्त्री घोटी तो कोई केस उसके बाद घर से भी उसको लात लगा के निकाल दिया गया उसके बाद उसका शरीर भी ऐसा हो गया कोई खाने पीने का कोई कुछ है नहीं और भिक्खा तो मंगना संभव नहीं है कि पूरा वो उसको पहले का घुमंड है और रोजगार भी नहीं हो रहा है अब ओ लेबर का काम करे ये भी संभव नहीं कि अपना शरीर को ऐसा करके पाला है ओ, ऐसा करके पाला था शरीर को कोई धूल ना लगे कुछ ना लगे अरे तबीयत खराब हो जाए टूट जाएगा अरे मर जाने से क्या खराब है गुरु वैष्णव के लिए जान को देने से क्या क्या नुकसान है जब देशोप्रेमी देश का लिए प्राण देता है तो तुम्हारा क्या अक्केल नहीं हुआ जब देश प्रेमी देश माता के लिए प्राण दे देता है जीवन जो वह निछावर कर देता है तुम बोलते हो अरे हमारा शरीर टूट जाएगा टूटता ऐसे ही जाएगा कैसे संभालोगे घी दूध खा के संभाल के दिखाओ हजब नहीं कर पाओगे तो बात यह है जब वो गया बालीगंज स्टेशन में हाँ वो घूमते रहते हैं कुछ भी मिले इधर उधर से कुछ खाने का कोशिश करते कभी रोटी पाँव रोटी इधर उधर बस अंतिम में जब बीमारी फैल गया उसका अपराध का पूरा एकदम पूरा आ गया तब क्या हुआ एक दिन मंदिर में परिक्रमा चलता है भाई जन्माष्टमी की राधा कुछ भी होगा राधाष्टमी होगा राधाष्टमी होगा कुछ भी फंक्शन है उसमें बहुत सारे प्रसाद आयोजन हुआ है बाहर से बहुत आदमी आए हैं प्रसाद पाने के लिए तो वो क्या किया अपना मट का सामने हाथ फैला के वो पहले तो क्या करता था ट्राई बूट पहन के मट का सामने आरती हो रहा सिगरेट खा के ऐसा ऐसा करके फूकता था गाली देता था साधु वही व्यक्ति अपना सूट बूट ट्राई लगाकर सिगरेट फूकते फूकते तो मट का जो साधु सब अपमान किया उन लोगों को अपमान उल्टा अपमान कर रहे हैं साधुगुर तो अपमान नहीं किया वो तो चिकित्सा कर रहा है और वो किया अपमान बस अंतिम में ऐसा हुआ फिर आके मटकसम ने रो रो के महाराज जी थोड़ा प्रसाद दे दो हमको थोड़ा प्रसाद दे दो अब महाराज जी बोले अरे तू प्रसाद दे क्या करेगा तू तो लात लगा के गया जा प्रसाद क्या करेगा प्रसाद मतलब कीपा प्रसाद मतलब अच्छा बुरा खाना क्या समझता है प्रसाद तो तू लात लगा के गया तू तो क्या प्रसाद लेने आया तू फिर भी वैष्णो वाला कोरोना में आया जा थोड़ा प्रसाद दे दे इसको भी इतना लोग खा रहा है वो भी खाए गोरू छागल खा रहा है इधर गौमाता भी खा रहा है हमारा प्रसाद ज्यादा हो तो खाता ना गोड़ी मड में कुछ फेंका नहीं जाता सब कम में लगता है जितना ज्यादा हो प्रसाद कुछ भी हो नदी में दे दो मछुआ मछली मच, खा जाएगा कुछ भी तो जो भी हो ऐसमोपियो धर्मस्व त्रायोति महतो भयात का मतलब तुम्हारा जो अधतन वो तुम्हारा रोक देंगे तुम्हारा तम तुम अंधकार में डूब जाने का जो रास्ता है वो नहीं होगा भले ही क्रमपंथा में मे बी दिस लाइफ यू आर नॉट सक्सेसफुल ये जिंदगी में तुम सक्सेस फिर रह अगले जिंदगी में तो आगे चल, लेकिन तुम्हारा क्रमपंथा का विनाश नहीं होगा, तुम्हारा क्रमपंथा का अवरुद्ध गति नहीं हो सकता समझा मेरा मोटा मोटी कह सका बहुत सारे गहरा अर्थ है महाराज तो इधर जो है इकतालीस नंबर श्लोक में काल ये श्लोक को भी उठाया था व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के बहु शाखा अनंता बुद्ध यो अव्यवसायी नम अव्यवसायी नम मतलब है जिसका विचार ऑर्गेनाइज नहीं है वन पॉइंटेड नहीं है मन में मन मन बुद्धि चित्तो अहंकार ये चार जो विषय बोला ये देखने में चार विषय है लेकिन एक ही अंतकरण का चार किस्म का फंक्शन मन बुद्धि चित्त अहंकार एक अंतकरण का चार किस्म का फंक्शन के लिए चार चार किस्म का नाम समझा मेरा बात चित्तो है चित्त चेत मार्जन इत्यादि व्याख्या करके महाप्रभु दर्पण के ऊपर धूला या तो वेदांत तो में कभी कभी है सुंदर व्याख्या स्थिर जलाशय है जलाशय स्थिर जलाशय है स्थिर जलाशय में बचपन में भी हम लोग करते थे वो एक पत्थर लेके और स्थिर जलाशय निभात कोई हवा भी नहीं है कोई चलता नहीं गर्मी का मौसम है स्थिर जलाशय में एक टुकड़ा पत्थर लेके के उसमें बीच में डाल दिया तो उसमें क्या ऐसा तरंग ऐसे ऐसा हो रहा है ना देखा एक्सपेरिमेंटली देखा हम लोग देखा बचपन में तो ये जो तुम्हारा विचार है ये मन है चित्त जो है स्थिर दर्पण का मापिक स्थिर जलाशय का मापिक उसमें किसी चित्तोचित्त आकर्षण करने का जो विषय है किसी भी लोभनीय वस्तु देखो उसमें आकर्षण हो जाए विदेश का वस्तु देखो उसमें थोड़ा बेचैनी है अर्थात तुम्हारा दिल का शांत अवस्था को बिगर देगा अर्थात तरंग पैदा होगा और तरंगो पैदा चित्तों में जब ऐसा चित्तों का ऊपर ये चित्त चित्त में क्या होता है बाहरी दुनिया का सब जो रिलेशन है उसका प्रतिबिंब पड़ता है चित्तों में उसका बाद मन क्षोभित हो जाता तरंग उठना मतलब मन खोबित हो जाता मन में वो चित्तों में जो आया रिफ्लेक्शन उसको लेके चला खोबित हो जाता मन और बुद्धि जो है वो ए डेक्टर है किसी फैक्ट्री में हो किसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में है इफ़ देर इज नो डिरेक्टर हु कैन कंट्रोल यदि एक्ट फैक्टरी में कोई डिरेक्टर नहीं है तो तुम बोलेगो महाराज डायरेक्टर महाराज तो चुपचाप बैठे रहते हैं शीशे का घर में एसी चल रहा है वह चुपचाप मजा ले रहे और लेबर लोग सारा दुनिया का कष्ट कर रहा है हैं आँग जल रहा है स्टील प्लांट में सब दे रहा है मुँहखोश लगा कर, उसको भी फल का जूस दिया जाए तीन बार जो लेबर काम करेगा ना आठ घंटा उसको कम से कम तीन चार बार फल का जूस दिया जाता है क्यों मर जाएगा नहीं टी हो जाएगी वो इतना परिश्रम करता है आपका सामने और बोले उसका तंखा है कम से मैंने दस हजार रुपया डायरेक्टर का तंखा देर लाख दो लाख क्या बात है तो बड़ा अविवेक अविवेचना का बात है ये तो ठीक नहीं है लेकिन वो लेबर वो अपना बुद्धि लगा कर विचार करने जाए तो सकेगा इसका क्यों तंखा इतना है वो तो सकेगा नहीं वो तो विचार करने जाए तो हैरान हो जाएगा तुम्हारा जो तंखा दस हजार रुपया वो जो तुम्हारा जो तंखा है वो तुम्हारा इसलिए है तुम्हारा दस हजार रुपया कि तुम्हारा सूक्ष्म विचार बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं है कीमत क्या है वो जो डायरेक्टर है वो अकेला उसी एसी रूम में बैठकर शीशे का रूम पर बैठकर तमाम स्टील प्लांट का कहाँ क्या हो रहा है वो सब कंट्रोल कर रहे हैं तमाम पूरा बोझ उसका ऊपर रख दिया पूरा स्टील प्लांट को उठाकर उसका डिमैक का खोपड़ी का अंदर में रख दिया और तुम देखते हो कि महाराज वो इतना तंखा क्यों वो तंखा भी कम है उसका लिए वो घर जाए फिर भी उसका टाइम नहीं मिलता बीबी -बी गाली देते हैं तुम्हारा तो कैसा काम है टाइम नहीं मिलता घर में आकर भी प्लांट का काम करना पड़ता क्योंकि सवह बोझ फाइल है ये है ऐसा तो इसका इतना बोझ है हमने वो पुणे में गया था हमारा आचार्य हमारा गुरु भाई बोधन महाराज जी गया था जोर जबरस्ती लेके गया उधर था के लिए तो जिसका घर में रोका था वो साउथ इंडिया का एक बड़ा भारी वो लेफ्टिनेंट था मिलिट्री का वो उसका पिता और वो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का पूरा डायरेक्टर तब की ज़माने में उसका सैलरी था डेढ़ लाख रुपया फ्लैट का जिसमें गया था उधर उसका उसका तंखा देता था बारह हजार रुपया परमान उसका बाद तो लाइट है बहुत सारे मेंटेनेंस है देना पड़ता है मतलब बीस हजार रुपया वो उसका रहने के लिए खर्चा पूरा वो सॉफ्टवेयर कंपनी को वो चलाता है समझा मेरा बात तो ये है किस लिए इसका तंखा आ जाता है? तुम विचार कर जाओ तुम्हारा ईर्षा आ जाएगा हिंसा आ जाएगा गुरु तो विस्तार हमें बैठे रहते हरे कृष्ण बोलते हैं सब तो हम ही करते हैं बाजार में जाते हैं लाते हैं कौन गुरु जी के कौन खिलाएगा हैं अगर ना दे तो पखंड पखंडी का विचार है गुरु वैष्णव को दो दिन रोटी बंद कर देंगे देखेंगे कहाँ से लेक्चर आता है ये पखंडी का विचार है पखंडी का विचार है ठाकुर जी उसको भोजन देते हैं ठाकुर जी भोजन देते हैं तुम्हारा माध्यम करके तो ये जो है निश्चाति का बुद्धिजीव उसमें क्या एकदम विचार करके निश्चय है उसका अंदर का बुद्धि के और हो। एक होता है व्यवसाय एक डिटर्मिनेशन फॉर्म फॉर्म डिटर्मिनेशन उसके अंदर में संकल्प हो गया एक और जो फ्रिकल माइंडेड है जिसको विचार ठहरता नहीं कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये एकदम लेटा माछ देखा लेटा माछ बांग्ला में बोलते है लेठा माछ लेठा माछ और सिंगी माछ जैसे धड़पड़ाते रहते हैं ऐसा मैं कि उस जिंदगी में कभी एक कभी एक बेचॉ नहीं है ये जो है ये जो है स्थिति ये अव्यवसायत्विका बुद्धि इसके द्वारा उसका स्टेबिलिटी नहीं आएगा और जब स्टेबिलिटी नहीं आएगा वो विचार करके निर्णय नहीं ले सकता और शास्त्रों में ऐसा बात बोला है कि मैया लोग बहुत गुस्सा होकर हमारा सफर आ जाएगा शास्त्र में विचार किया गया स्त्री लोगों को कभी स्वतंत्रता स्वाधीनता नहीं दिया जाएगा स्वाधीनता का दिया जाएगा तो उसका मिसयूज कर डलेगा कभी सन्यासी अगर पर्यटन करे कोई विद्वान पर्यटन करे तो वो मंगल की कारण होता है लेकिन स्त्री पर्यटन करना शुरू कर दे बस उसका पतंग उसका पतन अवश्यम्भावी उसका पतन ये सब विचार है जो भी है तो इधर जो विचार दिया गया आपको समझ में आया अव्यवसायित्व का जो बुद्धि है वो इसका अंदर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है डिटरमिनेशन नहीं है और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का विचार बना रहा था अभी थोड़ा देर पहले भागवत में यह सब आता है एक एक एनालिटिकल विचार जन्मादस्यों से लेकर बहुत सारे सुनने वाला कहाँ गंभीर ऐसा बैठ के काल में हाथ दे के सब खाना पीना बंद हो जाए खाना मिला कि नहीं मिला याद नहीं रहेगा तभी तो कथा सुन बेचैनी के साथ कथा सुनो एक एक महात्मा को हम देखा और चार पाँच घंटा तक एक आसन अरे ठाकुर जी का कि पास हमारा भी इच्छा लगता है ऐसे हिलो मत एक जगह कोई है तो रस्सी वक बोलो हम सुनेंगे तो ये जो मन बुद्धि चित्तो अहंकार का सोरा डेफिनेशन हम कह रहा था फंक्शन के बारे में मन में ऐसा जो तरंगो मन का अंदर में खोबित मन खोभित हुआ और बुद्धि डायरेक्टर है बुद्धि निर्णय ले क्या ये ठीक है या ये ठीक है ये उचित है कि अनुचित है विवेक ये जो बुद्धि का बुद्धि को डिरेक्टर बताएगा बुद्धि निर्णय ले जिसका जिंदगी अव्यवस्थित है जिसका जिंदगी लंपट का मापिक है उसका बुद्धि उसको विनाश कर डालेगा गीता में भी विचार है जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है वो उसको कोई नहीं मरेगा वो खोद ही अपने को मारेगा कोई नहीं मरेगा तुमको तुम खोद ही तुमको मारोगे हम विचार करके दिखा देंगे तुम सोचते हो बाहरी वो मारा वो हिंसा किया अरे किया तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ खोद तुम्हारा नुकसान तुम कर रहे हो बुद्धि निर्णय नहीं ले सकता बुद्धि जो परफेक्ट डिसीशन नहीं ले सकता अगर उसका अंदर में बेचैनी है उसका अंदर में पाप होता है ज्यादा उसका अंदर में अपराध ज़्यादा होता है तो वो कभी भी उसका स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकता मन बुद्ध अहंकार जो है ये अहंकार के द्वारा हम संसार में बंधे हुए हैं यद्यपि अहंकार का देवता है संकर्षण अहंकार का अधिष्ठाति देवता वसुदेव ऐचित्व की देवता अनिरुद्धो मन की प्रदुन्न बुद्धि की फिर भी ठाकुर जी तो ऊपर से कंट्रोल कर रहा है देखता है तुम्हारा अभिमान श्री बदल दो अहंकार तो नहीं जाएगा अहंकार को जीवात्मा का अंदर से मिटाना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल सिर्फ अहंकार का स्वरूप को बदल सकता है बस बस यही गुरु वैष्णव यही काम करते हैं तुम्हारा अंदर में जो अहंकार का बीज अहंकार का बीज है वो अहंकार का अहंकार का एकदम हटा देना संभव नहीं क्योंकि अहंकार रहेगा लेकिन अहंकार का स्वरूप को बदल दो अभी अहंकार है अरे हमने ये किया उसको बदल के बोल दो हम गुरु वैष्णव का दास है महाराज बस हो गया हम गुरु वैष्णव का दास है हम भगवान का दास है यही तो बदलना है अहंकार गया अहंकार गया नहीं रहा कि बल्कि अहंकार जाने से नुकसान है अहंकार रहना चाहिए लेकिन अहंकार का परिचय बदलना चाहिए स्वरूप बदल दो बस इसी में तुम्हारा सक्सेस है बस 100 परसेंट सक्सेसफुल यू कैन कम आउट इसी बात को हजारों लाखों आदमी का सामने बोलने के लिए बहुपा आदेश किया है बोले तुम घर का घर में बैठ के क्या कर रहे हो लाखों लाखों आदमी के सामने जाए चाहे आदमी बोले ये प्रतिष्ठा कामी भी महाराजा बोलने दो कुत्ता का मा भी भोके लेकिन तुम भागो मात तो बोलता है, ओ तुम भागो मात वो तो बोलेगा कि सच्चा प्रचार बंद हो जाए यही तो लोगों का इच्छा है लेकिन तुम जवान बंद मत करो प्रतिष्ठा आ जाएगा इसी डर के मारे अरे लोग क्या करेगा प्रतिष्ठा आने दो प्रतिष्ठा आने दो तुम वो प्रतिष्ठा को ले, लेते क्यों हो तुम तो लेते नहीं हो जिसका दिल में प्रतिष्ठा बूंद भी स्पर्श नहीं करता है वही तो वैष्णव है उसी का ही तो अधिकार है वैसासन में बैठना तो तुम्हारा डरने का कहां से बात आया वैष्णव भी प्रतिष्ठा हो आते हैं उसका तो कोई डर जितना भी तमाम दुनिया का प्रतिष्ठा दे दो वो एक बूंद भी स्पर्श नहीं करेंगे तब तो वो का मापी जल रहा है किसने जल रहा गुरु वैष्णव आँख का मापी इसी कारण न जो वो लो लोग कुछ लेते नहीं कुछ उसको स्पर्श नहीं करता इसलिए वैष्णवी प्रतिष्ठा चाहिए वैष्णवी प्रतिष्ठा का पीछे जाना चाहिए अगर ना जाए तो गाधा गुरु बन जाए गाधा गुरु कुछ नहीं हो जो भी है आप ये विचार थोड़ा बहुत समझ में आया आपका थोड़ा बहुत समझ में आया एक एक श्लोक का बहुत गहरा विचार करने में बहुत समय लगता है धैर्य भी चाहिए पेसेंसी बहुत लगन चाहिए और 42 नंबर श्लोक में बताया जमीम पुष्पिता वाचा प्रवदंती अविपश्चिता वेदवादरता पार्थो नान्यादस्तीवादिना जो जमीम पुष्पिता वाचा पुष्पिता वाचा का फिलोसॉफिकल अर्थ ऐसे ऊपर से करा करा जाए तो महाराज ये बगीचे में फल फूल में भरती है सुंदर है खिले हुए हैं बोलते हैं बड़ा खिले हुए बगीचा है फल फूल कितना सुंदर है ये जो है जमीमम पुष्पितम बाचम मतलब वेदों का जो ऊपर ऊपर विचार है उसमें पुष्पिता बाचा मतलब ऊपर ऊपर कर्मकांड का सुंदर है रे महाराज पुत्राष्ट्री जगो करो तो पुत्र मिलेगा ये करो तो ये मिलेगा डिफरेंट काइंड ऑफ ये सरगो मिलेगा तुम्हारा ये सब फल मिलेगा ये सब करो धंदौलत मिलेगा ये सब जगो करो ये करो सब कर्मकांडी का विचार जो है दे आर ऑल रेस्टलेस हम भागवत से बहुत बहुत विचार ये सब उठाने का कोशिश किए गुरु वैष्णव का चरण का कीपा लेकर भागवत से एक एक प्रमाण से हमने प्रमाणित किए जो देखो ये महाराज का कितना बेचैनी था कर्मकांडी में अब देखो इसका समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा क्यों बोले वो कर्मकंडों का पीछे है किसी भी हालत से इतना लाथी खाया इतना झाड़ खाया इतना समस्या हुआ स्टिल वो शुद्ध भक्ति का नहीं सोच रहा है बस तमाम अपना अधिकार अपना बल अपना ऐसा करे वैसा करे अरे वो अगर ऐसा जगो कर दे तो मेरा बराबर हो जाएगा ये करेगा वो अरे महाराज क्यों इसका पीछे हो पृथु महाराज का पीछे पड़ गया इंद्र जी महाराज पृथु महाराज अगर गुस्सा हो जाए तो इंद्र महाराज का कौन बचा सकेगा बोलो पिथु महाराज गुस्सा हो जाए तो इंद्रो का क्षमता है बाँचे लेकिन बाद में भगवान आके बोले अरे तुम तो पृथ् हो हमारा कृपा तुम्हारा उपाय तुम क्यों गुस्सा करने दो एक कमी हो जाए तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है नाइन्टी नाइन जोगो नयानबे हो जाए इंद्रों का स्वतः कृतु नाम है ठीक है रहने दो क्या कमी है तुमको तो चाहिए भक्ति हाँ महाराज ठीक तो बताया तभी तो गुस्सा चला गया है ना चाहिए क्या अगर आपका जिंदगी में फासला हो चुका कि क्या चाहिए व्हाट इज योर टारगेट तो उसका पीछे दम लगाकर आगे चलो तो थोड़ा बहुत हेल्प तो आएगा अंग्रेजी में कहावत है God helps देम though God helps them those who help देम सेल्फ ईश्वर उसी लोगों को सहायता करता है जो लोग अपने को सहायता करना चाहता है तुम ब्रह्मचारी हो तुम अगर अपने को सहायता करो ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ हमको हेल्प करने का दरकार नहीं तुम अपना साथ जस्टिस करो सुविचार करो तुम अपना साथ विचार करो सुविचार करो तुम अपना साथ विचार नहीं कर रहे हो सुविचार नहीं तुम अपना साथ अन्यायी कर रहे हो हमारा साथ क्या अननाय करोगे तुम हम उठ के चल देंगे कमंडो लुटा कर क्या अननाय करोगे हमारा साथ तुम अपना साथ अमंग तुम अपना साथ बेईमानी कर रहे हो भागवत में बिचारा है ये जीवात्मा प्रतिज्ञा करके आई है मैया का कोक में ठाकुर जी हमको छोड़ दो हम भजन करेंगे तो तुम अपना साथ अन्यायी कर रहे हो है ना अपना सा जस्टिस करे इसका ही तो बात सुंदर गीता में बताया ना सुंदर क्या श्लोक अरे बार बार बोलते हैं भूल जाते हैं सुंदर बात बताते हैं गीता में जो भगवान बोलते हैं कि देखो आ, उफ, मन याद में आएगा बाद में देखो भूल गया तो जो भी है गीता में भी ऐसा ही श्लोक है वह तो अपने को विनाश करने मा दो ऐसा कोई एक श्लोक है सुंदर भूल गया बार बार बोलते हैं तो जमीमा पुष्पितम बाचा का अर्थ है वेदों का ऊपर ऊपर आपात मनोरम जो इंटरप्रिटेशन है जो लोभनियो लुक्रेटिव ऑफर फॉर यू तुम्हारा लिए एक एक ऐसा ऐसा ऑफर है ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा तो आदमी क्या करेगा उसी का पीछे तो जाएगा जाएगा नहीं शास्त्रोकारों ने विचार करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ब सब विचार करके दिखाए सीधा साई बच्चों को जैसे एक टॉफी दे दो तो भागे आएगा ऐ इधर आ टॉफी देंगे टॉफी देंगे ना एक चॉकलेट का पीछे जान दे देंगे ऐसा बच्चा है <laughs> बच्चा है ना एक चॉकलेट का पीछे जान दे देंगे वो वो भाग क्या आएगा हमको दो उसको क्यों दे रहे तो ये दुनिया का आदमी बच्चा जैसा ही है वो सब कर्मकांडों का छोटा ंडा लुक्रेटिव वो ऑफर का अंदर भाग रहा है भागवत में विचार है सुंदर विचार है इसको लोभ कर अंतिम टारगेट के लिए टारगेट अर्थात भागवत चरण भगवान बोलते अपना चरण में ले जाने के लिए अरे कम आएगा ही नहीं मठ में तो क्या करे महाराज मठ में तो आए कम से कम परमानु बांटेगा रसगुल्ला बांटेगा उस दिन बड़ा भारी भंडारा होगा तो आता तो नहीं है कम से कम रसगुल्ला और खीर परमानु ये लोभ के मारे थोड़ा बहुत आए हाँ महाराज जी थोड़ा बोले खूब आओ तुम भी खाओ क्या कमी है खूब खाओ तो खिला जो दिया महाराज लोभ का मारे आए तो हैं लेकिन आने का बाद माइक में महाराज क्या बोल रहा है दो चार सब्ज दुकानों में जाएगा ही आएगा ना तो ऐसा करके गोड़िया मठ में जितना सारे रौनक है इतना सारे जुलूस है इसका भोगने का लिए नहीं है तुम्हारा ये दुनिया को खींचने के लिए आ इधर कितना सारा अरेंजमेंट है देख हा? करके उसको लोभ दिखा कर उसको लाओ और उसको हरी कथा सुनाओ उसका दिल का चेंज करो और ठाकुर जी का और ले चलो यही तो टारगेट है गुरु वैष्णव का मकसद क्या है कुछ है तो जमीम पुष्पिता भाषम प्रवदंती अविपचिता वेदवादरता पार्थो नान्यद नान्यदि अरे ये छोड़कर क्या है ये स्वर्ग में जाओगे अप्सरा है पारिजात है कितना सुंदर भोगने का वस्तु है बस ये सब बेकार है क्या कुछ नहीं है यही है नान्य अस्थितिवादी नहा ये बोलते रहते अरे क्या है कुछ नहीं है जिंदगी दो दिन का है महाराज क्या बता रहे लंबा चौड़ा भाषण ये लोग का विश्वास नहीं है वेदवाद रता ये वेदवादी वेदवादी है दे कैन स्पीक दे कैन पसम लेक्चर दे कैन पसम लेक्चर ऑन वेद वेदों का ऊपर सारा लेक्चर दे सकते हैं वेदवादी वेद वेदता नहीं भगवान ने बोला है वेद हम वेद का अर्थ जानते हैं वेद वेद का क्या अर्थ है वेद का अर्थ हम जानते हैं। बोला ना भगवान कोई दुनिया का आदमी बोलने जाए तो उसका अंदर में वो हिम्मत नहीं है बोलने जाए कितना सारे ऋषि मुनि सारे हैं इसका बारे में विचार वेदस्व बे, साक्षात ईश्वरात्म तत्वो मुझंती सूरय हो वेदस्व है वेद का साक्षात ईश्वरात्म अर्थात ईश्वर और वेद भेद नहीं इसलिए तत्वो मुझंती सूरय हो सूर्य मतलब सर्गो का देवता नहीं है दिव्यो सूरीगण बहुत देखे हैं बहुत विचार है उसका अंदर में फिर भी बोका बन जाते हैं एक एक तरह का विचार लेके चलते हैं और पतंजलि ऋषि एक विचार बना रहे हैं वैशिष्ट ऋषि भरदराज एक कर सब अलग अलग का विचार हैं न सो मुनि रजस्मतम नभिन्नम धर्मस्व तत्व नहीं तो गुहायम महायोनो येनो गथो स्वंथा वाच्छा कल्पतुर्वश्य कृपा सिन्धभ्यो वैश पतितान पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो